जिज्ञासा मीमांसक लोग नित्य कर्म का कोई फल नहीं मानते किंतु भगवान शंकराचार्य ने गीता गीताभाष्य में नित्य कर्म का फल माना है साथ ही कहा है कि नित्य कर्म का न करना अभाव रूप है उससे प्रत्यवाय रूपी फल उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसे मानने पर तो मीमांसक मत तथा नित्य कर्म के न करने से प्रत्यवाय का कथन करने वाली अनेक स्मृतियों से विरोध होता है इस विरोध का परिहार कैसे हो समाधान व्यक्ति किसी बात को कहाँ और किस दृष्टि से कहता है उन सभी बातों को हम एक साथ नहीं मिला सकते कथन करने वाले की दृष्टि में भेद है तो उन शब्दावलियों का अर्थ भिन्न हो जाता है भाष्यकार भगवान ने गीता गीताभाष्य में विचार भगवत गीता को ही प्रमाण लेकर किया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह गीता अभाव से कोई फल उत्पन्न नहीं हो सकता अभाव तो असत रूप है उससे किसी भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती गीता के इसी बात को ध्यान में रखकर वहाँ पर विचार किया है उस प्रसंग में नित्य कर्म न करने से प्रतिवाय होता है यह सिद्धांत ठीक नहीं मालूम होता न करना अभाव हुआ अतः न करने से फल उत्पन्न नहीं होगा यह बात ठीक है परंतु संध्या उपासना नित्य कर्म है व्यक्ति यदि उसे न करे तो पाप का भागी होगा या नहीं इसका वहां समाधान किया कि जो शास्त्रीय व्यक्ति है वह नित्य कर्म संध्या उपासनादि जानता है परंतु करता नहीं तो अवश्य ही कोई पाप है जो उसे नहीं करने दे रहा है इस प्रकार नित्य कर्मों का कारण प्रत्यवाय दुख प्राप्ति का लक्षक है कारण नहीं धर्मेण पापम अपनुदत्ती तैतृपनिषद और कर्मणा प्रतिलोक उपनिषद इन श्रुति वाक्यों को ध्यान में रखकर भाष्यकार भगवान ने कहा नित्य कर्म पाप को निवृत्त करेगा और धर्म को उत्पन्न करेगा त्रयोधर्म स्कंधा छांदोग्य उपनिषद इस श्रुति में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने शास्त्र विहित वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है वह स्वर्ग प्राप्त करेगा ही चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कोई भी हो नित्य कर्म भी धर्म है इसलिए उसको मिलाकर ही स्वर्गात्मक फल प्राप्त होगा अतः नित्य कर्म का संबंध भी फल से होता है मीमांसक लोग भी मानते हैं कि अपने वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करते हुए व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है पर उनका जो कहना है कि नित्य कर्म का फल नहीं होता उसका यही तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ग कामों यजित इस वाक्य में काम्य कर्म से स्वर्ग रूपी फल प्राप्ति का कथन है इस प्रकार से नित्य कर्म के फल का अलग से कहीं कथन नहीं है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नित्य कर्म का फल से संबंध नहीं है क्योंकि वह धर्मरूप है और धर्म का फल होता ही है व्यक्ति ने नित्य कर्म नहीं किया तो उस समय उसने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया यही उसने निषिद्ध कर्म हो गया निषिद्ध कर्म भावरूप है उसका फल प्रतिवाय हो ही जाएगा असत से सत्य उत्पत्ति नहीं हो सकती इस आधार को लेकर गीता भाष्य में विचार है और यहाँ धर्मेण पापम अपन श्रुति वाक्य की दृष्टि से विचार किया गया है दोनों का परस्पर विरोध नहीं है नित्य कर्म से दुर्तक्ष है पाप नाश इसका कहीं निषेध नहीं है नित्य नैमित कर्म अवश्य कर्तव्य है उनसे पापनाश होकर अंतःकरण स्वच्छ होता है व्यक्ति प्रमाद के कारण नित्य कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है यदि संध्या काल में व्यक्ति संध्योपासना नहीं करेगा तो सोएगा या गप्प लगाएगा इससे जीवन में दोष आ जाएगा तात्पर्य यह है कि जैसे झाड़ू लगाने का कोई विशिष्ट फल नहीं है परंतु स्वच्छता रूपी फल तो है ही एक दिन भी व्यक्ति यदि झाड़ू नहीं लगाएगा तो कचरा इकट्ठा हो जाएगा यह झाड़ू न लगाने का प्रतिवाय ही तो है इसी प्रकार नित्य कर्म का विशेष फल न होने पर भी पापक्ष है और अंतकरण शुद्ध रूप फल तो है ही इसे न करने पर अंतकरण में कचरा तो आएगा ही यही इसका प्रतिवाय है इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए